सप्तम सर्ग, काल कपट जी जी द्वारा उसका वध, लक्ष्मण का का सचेत होना और का को जगाना श्री महादेव हाच, काल ने रावण मृत सन्निभम जज्वाल क्रोध ताम्राक्ष सर्पिदीवाग्निमत निहन्मी ताम दुरात्म मास मुखम पर गृहत्वास राहादेव जी बोले हे पार्वती जैसे अग्नि से तपाया हुआ घृत जल डालने से छुनछुनाने लगता है वैसे ही काल के ये अमृत तुल्य वचन सुनकर रावण जल उठा और क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए वह कहने लगा अरे मालूम होता है तो शत्रु से कुछ लेकर ही इस प्रकार राम के दास की भांति बातें बनाता है याद रख मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले तुझ दुष्ट को मैं अभी मार डालूंगा कालने देवकिं न रोचते मे वचन यदि गत्वा रावण नघ्न कारण तब काल ने मे रावण से कहा देव क्रोध की क्या बात है यदि आपको मेरा कथन अच्छा नहीं लगता तो मैं अभी जाकर आप जैसा कहते हैं वहां वही करता हूँ इतना कह का महाद्य काल ने रावण की ही प्रेरणा से हनुमान जी के कार्य में विघ्न करने के लिए वहां से तुरंत चल दिया स गुवत्म तपोवन कल्पयत तय पर्वतो मन थर ख छतो मार्ग माध्य वायु तथो हनुमा उसने हिमालय की तराई में पहुंचकर उधर से जाते हुए वायुपुत्र महात्मा हनुमान के मार्ग में एक तपोवन बनाया और वहाँ वह दुष्ट स्वयं मुनिवेश बनाकर शिष्य वर्ग से घिरकर बैठ गया जिस समय हनुमान जी वहां पहुंचे तो उन्होंने वह सुंदर आश्रम देखा चिंतया श्रीमान पवन नंदन पुराण दृष्ट में तनमे मनिमंडलम जिस समय हनुमान जी उसे देखकर कर श्रीमान पवन नंदन मन ही मन सोचने लगे मैंने पहले तो यह उत्तम मुनिमंडल देखा नहीं था मार्गो विभ्रंश तो वा मे भ्रमो वाचित संभव यद्वाश्याश्रम पदम दृष्टि मुनि मुनिमशेषतः जलम तमी द्रोणाचलमुतम इत्युक्ता नम्रशाके क्या मैं मार्ग भूल गया हूँ या मेरे चित्त में कोई भ्रम हो गया है अथवा चलो इस आश्रम में चलकर सब मुनीश्वरों का दर्शन करूं और जल पीऊ तदुपरांत पर्वत श्रेष्ठ द्रोणाचल पर जाऊंगा। ऐसा विचार वे उस आश्रम में गए वह सब ओर से एक योजन विस्तार वाला था तथा उसमें सब ओर पके हुए फलों से जिनके शाखाएं झुकी हुई है ऐसे कदली शाल खजूर और कटहल आदि के वृक्ष लगे हुए थे वैर भाव रम्मे कालने निर्मलक्षण तस्श्रम रम्यक्ष इंद्रयोग सामख्याय चकार शिवपूजनम हनुमा वह शुद्ध और निर्मलाश्रम वैर भाव से सर्वथा रहित था उस अति सुर्य महाश्रम में राक्षस काल ने इंद्रजाल विद्या का आश्रय कर शिवजी का पूजन कर रहा था हनुमान जी ने उस महादैत्य को बड़े गौरव से नमस्कार कर कहा भगवान राम दू तो हम हनुमान महता नाम नाम चीराबधि गंतु मुद्यत तषा माधते ब्रह्मण नुदक्रद्ये यथे क्षम पातमीक्षा भी कथता भगवान मैं भगवान राम का दूत हूँ मेरा नाम हनुमान है और मैं श्री रामचंद्र जी के एक महान कार्य से क्षीर सागर को जा रहा हूँ ब्रह्मण मुझे बहुत प्यास लगी हुई है मैं खूब जल पीना चाहता हूँ हे मुनिश्वर कृपया बतलाइए यहाँ जल कहाँ है तछ्रुवा मारुथर्वाक्यम्रवीत कमंडलू गोय पाहसी पक् फिर तदंतरवि हनुमान जी के ये वचन सुनकर काल ने मिनी कहा तुम मेरे कमंडलू का जल पी सकते हो यहाँ से फल मौजूद हैं, इन्हें खाओ और फिर सुखपूर्वक पूर्वक यहाँ विश्राम लेकर कुछ सोलो ऐसी जल्दी मत करो भूत भव्यम भविष्यम चा तपसा स्वयं उत्थितो लक्ष्मण सर्वे वा नामिता रा हनुमा कमंडलू जले न न साम्य तेिका कृष्णा ततो दृषय में जलम मैं अपने तपोबल से भूत भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों की बात जानता हूँ इस समय रामचंद्र जी के देखने से ही लक्ष्मण जी और समस्त वानरगण सचेत होकर उठ बैठे हैं यह सुनकर हनुमान जी ने कहा मुझे बड़े जोर की प्यास लगी हुई है इस कमंडलू के जल से वह शांत नहीं हो सकती अतः मुझे जलाशय दिखला दीजिए। विकल्पितम् दीजिएूर्णोजलाश निगछ मिक उपक्षा मंत्र दक्ष तब अच्छी बात है ऐसा कहकर उसने एक मायाकल्पित ब्रह्मचारी को आज्ञा दी ब्रह्मचारी हनुमान जी को वह विस्तृत जलाशय दिखला दिया फिर हनुमान जी से बोले देखो तुम आंखें मूंद कर जल पीना और फिर तुरंत मेरे पास चले आना मैं तुम्हें एक मंत्र का उपदेश करूँगा जिससे तुम औषधियों को देख सकोगे तथे ती दर्शित शीघ्रम तत्रा लाश प्रवेश हनुमान त्रमकरी महामाया महा अग्रस तम महावेगा मारुतिम घोरूपिणी तब बटुने जो आज्ञा क तुरंत ही जलाशय दिखला दिया उसमें घुसकर कर हनुमान जी आँख मूंद जल पीने लगे इतने ही में वहां एक खोर रूपनी मकरी आकर बड़ी शीघ्रता से महाकपी हनुमान जी को निगलने लगी मा सहसाभ्या हनुमान जी ने उन मकरी को अपने को निकलते देख अतिक्रुद्ध होकर अपने हाथों से उसका मुख फाड़ डाला जिससे वह तत्काल मर गई ततों से धरांगना, हनुमंतम इसी समय आकाश में एक दिव्य रूप धारी स्त्री दिखलाई दी उसका नाम धान्य था हनुमान जी से बोली तत्प्रसादादम सापाद विमुक्ता कपीश्वर सप्ताह पूर्वम अपसरा कारण हे कपीश्वर आपकी कृपा से मैं आज श्राप मुक्त हो गई पहले मैं एक अप्सरा थी किसी कारणवश मुझे एक मुनीश्वर ने श्राप दिया था इसी से मैं मकरी हो गई थी कालने मेर महाश्रह। रावण मार्गे जहिदुष्ट गीघ्रम दोणाचल मनुतम इस आश्रम में आपने जिस पुरुष को देखा है वह काल नेमी नामक महादैत्य है हे अन इसे रावण ने आपके मार्ग में विघ्न डालने के लिए भेजा है यह मुनिवेश धारण करने वाला वस्तुतः कोई मुनि नहीं है बल्कि ब्राह्मणों की हिंसा करने वाला है इस दुष्ट को शीघ्र ही मारकर कर आप पर्वत द्रोणा चल को जाइये ग्छा ब्रह्म लोकम तस्प्रगम हनुमान श्रम मैं आपके स्पर्श से निष्पाप होकर अब ब्रह्मलोक को जाती हूँ ऐसा कह वह स्वर्गलोक को चली गई और हनुमान जी भी आश्रम को चले गए आगतम तम, तम कालने काल ने मेर फाशत कि महताम तो घृण मत मंत्रस्तम देश में गुरुदक्षिणाम हनुमान, हनुमान जी को आए देख ने भी निकाहा। हे वानर अब बहुत विलम्ब करने से तुम्हें क्या लाभ है लो मुझसे मंत्र ग्रहण करो और मुझे गुरु दक्षिणा दो उसके इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने अपनी मुठ्ठी कसकर बांधी और उस राक्षस से कहा गृहा दक्षिणा स काल नेत्रेण नाना माया विधानत महामायिदूत हनुमान मायपु लो दक्षिणा तो यह लो ऐसा कह उसके एक मुक्का मारा उसके लगते ही महादेत्य काल ने मी मुनवे त्याग कर नाना प्रकार की मायाओं से पौन पुत्र के साथ लड़ने लगा किंतु हनुमान जी तो महामायावी मायापति भगवान राम के दूत और इतुक्ष मायावी राक्षसों के शत्रु थे उन पर स्तुक्ष मायाओं का क्या प्रभाव हो सकता था जहां मुस्िना शिष्णि समारसह समारस तथा चीर निधि गृष्वा दौड़म महागिरी वाज गत्वा तो नात्रु युज्यते उन्होंने उसके सिर में एक मुक्का मारा जिससे मस्तक कट जाने के कारण वह तुरंत मर गया तदनंतर वे क्षेर समुद्र पर पहुंचे और महापर्वत द्रोणाचल को देखा किंतु उन्हें वह औषधि न मिली अतः फौरन ही उस पर्वत को उखाड़ लिया और उसे वायुवेग से रामचंद्र जी के पास ले जाकर उनसे कहा हे hey देवेश्वर मैं इस महापर्वत को ले आया हूँ आप जो उचित समझे, शीघ्र ही करें इस कार्य में विलंब करना ठीक नहीं है